वैराग्य प्रकरण सर्ग, संपूर्ण भोग्य पदार्थों में विरसता की प्रती के लिए उनकी परिवर्तनशीलता का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनिवर यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप दृश्य जगत दिखाई देता है वह सब स्वप्न के समाज सम्मेलन के समान असत्य या अस्थिर है जी आज यहाँ पर सूखे समुद्र के सदृश गंभीर जो यह विशाल गड्ढा दिखाई देता है वही कल मेघमाला से परिवेष्टित पर्वत बन जाता है और जो आज यहाँ पर विविध वनश्रियो वन वनश्रेणियों से परिपूर्ण गगनचुंबी महापर्वत दिखाई देता है कुछ ही दिनों में वही समतल पृथ्वी के रूप में या गंभीर कुवे के रूप में परिणित हो जाता है आज जो शरीर रेशमी वस्त्र माला और कुमकुम -कुम, केसर एवं कस्तूरी के विलेपन से विभूषित है वही कल वस्त्र शून्य होकर ग्राम या नगर के नगर से दूरवर्ती गड्ढे में सड़ेगा जहाँ पर आज अद्भुत आचार व्यवहार वाले मनुष्यों की चहल पहल से परिपूर्ण नगर दिखाई देता है कुछ ही दिनों के बाद वही पर वही पर सूना अरण्य बन जाता है जो पुरुष आज तेजस्वी है अनेक सामंतों पर शासन करता है वही कुछ ही दिनों के बाद राख की ढेरी बन जाता है आज जो विस्तार और नीलता में आकाश मंडल को मात करता है अर्थात आकाश के समान विशाल और गहन होने के कारण आकाश के समान काला है वही थोड़े दिनों में पता, पता का पताकाओं से आकाश को पाट देने वाला महानगर बन जाता है आज जो लताओं से वेष्टित अतव भयंकर वन श्रेणी दिखाई देती है वही थोड़े ही दिनों में जल और वृक्षों से शून्य मरुभूमि बन जाती है जहाँ पर अगाध जल भरा रहता है वे बड़े बड़े तालाब और समुद्र समुद्र स्थल बन जाते हैं और स्थल जलाशय बन जाता है बहुत कहाँ तक कहें का जल और तृणों से युक्त यह सारा का सारा जगत विपरीत अवस्था को प्राप्त होता है युवा युवावस्था बाल्यावस्था शरीर और धन संपत्ति ये सब के सब अनित्य है जैसे तरंग लगातार जल से तरंग रूपता को और तरंग से जल रूपता को प्राप्त होती है वैसे ही सब पदार्थ निरंतर अपने पूर्व स्वभाव से अन्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं इस संसार में जीवन प्रखर वायु से पूर्ण स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान अत्यंत चंचल है और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की चमक धमक बिजली की चमक के सदृश क्षणिक है जैसे भंडार घर में पुनः पुनः भरने पर भी धान गेहूँ आदि अन्नों की राशि प्रतिदिन के व्यय से रिक्त हो जाती है या खेत में बोई गई और पानी से सिंची जाती हुई धान्य राशि अंकुर और पौधे के रूप से विपरीत अवस्था को प्राप्त होती है वैसे ही ये विविध पदार्थ विपरीत अवस्था को प्राप्त होते हैं अतिशय है आडंबर से सुशोभित होने वाली संसार रचना अत्यंत कौशलपूर्ण नटी के समान हैं यह नर्तक के आवेश में नटी नटी के समान अपना अतिशय नृत्य कौशल प्रकट करने के लिए अंग परिवर्तन द्वारा पद पद में भ्रम उत्पन्न करती है मनरूपी वायु से परिचालित जीवरूप धूलि ही इस संसार रचना रूपी नर्तकी के वस्त्र है और प्राणियों को नरक में गिराना स्वर्ग में पहुंचाना और पुनः इसी लोक में वापिस लाना ही इसके उत्तम अभिनय है उनसे यह विभूषित है ब्रह्मण कटाक्ष दर्शन के समान क्षणभंगूर व्यवहार परंपरा से मनोहर यह संसार रचना कटाक्षपात और क्षणभंगूर नई नई कारीगरियों से मनोहर नृत्तासक्त नटी के समान अद्भुत गंधर्व नगर के सदृश अनेक भ्रम उत्पन्न करती है और यह पुनः पुनः बिजली रूप चंचल दृष्टि को फैलाती है अर्थात जैसे इंद्रजालिक स्त्री तंत्र और मंत्रों के विस्तार द्वारा लोगों के नयनों की दर्शन शक्ति को अच्छादित कर अच्छादित कर अवस्तु में वस्तु ज्ञान उत्पन्न कराती है यह संसार रचना रूपी नर्तकी की दृष्टि भी वैसी ही बिजली से भी चंचल है अतएव यह नृताशक्त नुर्त, संसार रचना नृतासक्त नटी के समान है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है महर्षि जी आप विचार कर देखें वे उत्सव और वैभव से परिपूर्ण दिन वे महापुरुष वे प्रचुर संपत्तियां वे यज्ञ आदि क्रियाएं कहाँ हैं वे सब के सब हमारे दृष्टिपत से दूर हो गए हैं अब केवल उनकी स्मृति ही शेष रह गई है वैसे ही हम भी थोड़े ही दिनों में चले जाएंगे हमारा हमारी भी केवल स्मृति ही शेष रह जाएगी यह गर्ित संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन फिर उत्पन्न होता है कितना काल बीत गया इसकी सीमा नहीं है फिर भी आज तक इस निंदित संसार का अंत नहीं हुआ यह बराबर चलता ही जाता है मनुष्य पशु आदि योनि को प्राप्त होते हैं, पशु आदि मनुष्य जन्म को प्राप्त होते हैं और देवता देव भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं भला बतलाइए तो सही इस संसार में कौन वस्तु स्थिर है सभी का तो विपर्यास परिवर्तन दिखलाई दे रहा है कालरूप सूर्य अपनी किरणों द्वारा रात दिन पुनः पुनः प्राणियों की सृष्टि कर अनेक रात्रि और दिनों को बिताकर स्वयं रचित भूतों के विनाश की अवधि की प्रतीक्षा करता है और तो क्या कहे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि एवं संपूर्ण प्राणी वर्ग जैसे जल बड़वागनी का अनुसरण करता है वैसे ही विनाश का अनुसरण करते हैं कहाँ तक कहे ध्यूलोक पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियाँ दिशाएं ये सब के सब विनाश रूपी अग्नि के लिए सूखे काष्ट है अर्थात जैसे अग्नि को सूखे लकड़े को जलाने में कुछ भी विलंब नहीं होता वैसे ही इनका विनाश होने में भी कुछ काल नहीं लगता काल से भयभीत पुरुषों के धन संपत्ति बंधु बांधव मृत्यु मित्र और ऐश्वर्य ये निरस हो गए हैं इस जगत में विवेकशील पुरुषों को तभी तक ये पदार्थ अच्छे लगते हैं जब तक कि विनाश रूपी दुष्ट राक्षस का स्मरण नहीं होता मुनिवर इस संसार में क्षणभर में मनुष्य वैभवपूर्ण हो जाता है क्षणभर में दरिद्र बन जाता है क्षण भर में निरोग हो जाता है और क्षण भर में ही रोग से आक्रांत हो जाता है गिर गीट के समान क्षण भर में रंग बदलने वाले नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान जन मोहित नहीं हुए अर्थात इस जगत भ्रम ने सभी को मोह में डाल रखा है आकाश मंडल कभी निविड अंधकार से अच्छ हो जाता है कभी सुवर्ण द्रव के समान उज्ज्वल चांदनी आदि से उद्भासित हो जाता उठता है कभी मेघ रूपी नील कमल की माला से परिवृत्त हो जाता है कभी गंभीरतर बादलों की गर्जना से परिपूर्ण हो जाता है कभी मृक की सुनसान हो जाता है कभी तारों की पंक्तियों से रंजित हो जाता है कभी सूर्य की किरणों से विभूषित हो जाता है कभी चांदनी रूप आभूषण से अलंकृत हो उठता है और कभी पूर्वोक्त कोई भी पदार्थ उसमें नहीं रहते क्या ये सब आकाश के स्वरूप है नहीं वह तो रंग आदि से रहित है केवल उक्त प्रकार के आकारों को धारण करता है आकाश दृष्ट है इसका दार्ष्ट्या, संसार भी इसी भांति घोर मायामह है संसार का स्वरूप ठीक आकाश के सदृश है हे महर्षे आगम और अपाय के वशीभूत एवं क्षीण में उत्पन्न और क्षण में उत्पन्न और क्षण में नष्ट होने वाली इस जगत स्थिति से कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी इस संसार में भयभीत नहीं होता मुने क्षण में आपत्तियां आती है एवं क्षण में ही संपत्तियां प्राप्त होती है केवल संपत्तियां और विपत्तियां ही नहीं किंतु क्षण में ही जन्म होता है और क्षण भर में ही मृत्यु हो जाती है इस संसार में कौन ऐसी वस्तु है जो क्षणिक न हो अर्थात सुस्थिर हो जो पुरुष पहले अन्यथा, वही थोड़े दिनों में अन्य प्रकार हो गया भगवान सदा एक रूप में रहने वाली सुस्थिर वस्तु यहां कोई भी नहीं है कपास के खेत में नष्ट हुआ घड़ा कपास रूप में परिणत होकर पट वस्त्र बन जाता है और पट भी घट रूप बन जाता है इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गई जिसका विपरयास नहीं होता पुरुष को परमात्मा वृद्धि को प्राप्त कराता है, पुरुष को परमात्मा वृद्धि को प्राप्त कराता है विपरिणाम को प्राप्त कराता है क्षीण करता है नष्ट करता है और फिर जन्म को प्राप्त कराता है क्रम से वृद्धि विपरिणाम अपक्षय, विनाश और जन्म को प्राप्त हो रहे देहाभिमानी के समीप ये पांच भाव विकार भी चिरकाल तक नहीं रहते। रात्रि और दिन के समान निवृत्त हो जाते हैं अर्थात विपर्य को प्राप्त हो जाते हैं भाव यह है कि रात्रि और दिन के समान उत्पत्ति स्थिति वृद्धि ह्रास और विनाश क्रम से मनुष्य को प्राप्त होते हैं प्राप्त होकर स्थिर नहीं रहते किंतु पुनः पुनः परिवर्तित होते रहते हैं बलवान दुर्बल के द्वारा मारा जाता है। एक व्यक्ति भी सैकड़ों व्यक्तियों को धराशा बना देता है एवं सामान्य व्यक्ति भी प्रभुता को प्राप्त हो जाता जाता है बहुत क्या कहे सारा जगत ही परिवर्तनशील है जैसे जल का वेग क्रिया के साथ संपर्क होने से तरंगों की पंक्तियां लगातार परिवर्तित होती है वैसे ही यह जनता भी जड़ प्राण इंद्रिय आदि के संसर्ग से निरंतर परिवर्तित होती है बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है तदनंतर यौवन पदार्पण करता है वह भी बाल्यावस्था के अनुसार थोड़े ही दिनों में चल बसता है तदुपरांत वृद्धावस्था आती है देखिए देह में भी एक रूपता नहीं है बाह्य पदार्थों में तो एक रूप बता की क्या आशा हो सकती है जैसे नट हर्ष विषाद आदि का अभिनय करता है वैसे ही मन भी हर्ष विषाद का अभिनय करता है कभी कभी वह किसी विषय को देखकर आनंद को प्राप्त होता है क्षण भर में ही अन्य को देखकर दुखी बन जाता है और क्षण भर में सौम्य बन जाता है जैसे बालक खेल क्रीड़ा में सभी कुछ आ, कभी आ, क... जैसे बालक खेल क्रीडा में कभी कुछ कभी कुछ वस्तु बनाता हुआ थकता नहीं वैसे ही यह विधाता भी इधर दूसरी उधर दूसरी और उधर दूसरी वस्तु को बनाता हुआ खेद को प्राप्त नहीं होता कभी थकता नहीं विधाता मनुष्यों को धान आदि के समान संचित कर बढ़ाता है उनसे अन्य लोगों की पुत्र पौत्रादि रूप से उत्पत्ति कराता है फिर उनको मारकर खा जाता है उनको खाने में उसे स्वाद मिल जाता है फिर तो वह निरंतर खाने के लिए अन्य लोगों की सृष्टि करता है सृष्टि को प्राप्त मनुष्यों के पास हर्ष विषाद आदि रात्रि और दिन की नाई सदा आते जाते रहते हैं उत्पन्न और विनष्ट होने वाले संसारी पुरुषों की न तो आपत्तियां स्थिर रहती है और न संपत्तियां ही स्थिर रहती है यह काल समर्थों को भी अनादर के साथ परिवर्तित करने में अति दक्ष है यह प्रायः सब लोगों को आपत्ति में ढकेल कर क्रीड़ा करता है कर्मों के एवं रसों के सम और विषम परिणाम से विविध भाती के तीनों लोकों, लोकों के प्राणी समुदाय रूप फल समय रूपी वायु द्वारा आनंदोल आनंदोलित होकर विस्तृत संसार रूपी वृक्षों से प्रतिदिन गिरते हैं अठाइसवा सर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण उन्तीसवासर्ग श्री रामचंद्र जी का दोष दर्शन से संपूर्ण पदार्थों में स्व वैराग्य वर्णन एवं चित्त की शांति के लिए तत्वोपदेश की प्रार्थना श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनिवर इस प्रकार दोष दर्शन रूपी बनाग्नि से मेरा चित्त दग्ध प्राय हो गया है अर्थात उसमें पहले जो जगत के प्रति स्थायित्व बुद्धि भी थी या जगत के प्रति प्रेम था वह जल गया है अतएव वह विवेक से परिपूर्ण है जैसे जलाशयों में मृगजल का उदय नहीं होता मरुभूमि में ही मृग तृष्णा की प्रतीति होती है वैसे ही उक्त रूप मेरे चित्त में भोग की आशा का उदय नहीं होता जैसे छोटे छोटे नीम के पेड़ काल की अधिकता से अर्थात उत्तरोत्तर तिक्त तिक्त तिक्तम होते हैं वैसे ही यह संसार भी हमारे प्रतिदिन प्रतिदिन अधिकाधिक कटुता को प्राप्त होता है अर्थात जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे यह संसार हमारे प्रति कटुप्राय होता जाता है भगवान मनुष्य का चित्त करंज वृक्ष के फल के समान कठोरतम है धर्म का अंचतः ह्रास और अधर्म की अंचतः वृद्धि होने के कारण उसमें दिन प्रतिदिन दुर्जनता बढ़ती जाती है और सज्जनता क्षीण होती जाती है सुखी हुई उड़द की चीमी को तोड़ने में तो टंकार शब्द होता है पर संसार में दिन प्रतिदिन बिना टंकार शब्द से शब्द के बड़ी शीघ्रता के साथ मर्यादा का भंग किया जा रहा है अर्थात लोग संसार में उड़द की सुखी हुई चीमी के समान बड़ी शीघ्रता से मर्यादा भंग कर रहे हैं केवल अंतर इतना ही है कि चीमी को तोड़ने में शब्द होता है पर मर्यादा को तोड़ने में शब्द भी नहीं होता मुनि श्रेष्ठ विविध मानसिक चिंताओं से परिपूर्ण प्रचुर भोगों से युक्त राज्यों की अपेक्षा चिंता शून्य महात्माओं महात्माओं द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन कहीं अच्छा है उद्यान के दर्शन या विहार से मुझे प्रसन्नता नहीं होती स्त्रियों से मुझे सुख नहीं होता और धन प्राप्ति से मुझे हर्ष नहीं होता मैं मन के साथ होना चाहता यही मेरी प्रबल इच्छा है पूज्यवर यह संसार सुखरहित और विनाशी है तृष्णा बड़ी तीव्र रहे और चित्त की चंचलता की कोई सीमा ही नहीं है उससे शांति लाभ की आशा दुराशा ही है मैं कैसे निवृत्ति लाभ करूँगा यही मैं सदा विचार करता हूँ न मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ और न जीवन का ही अभिनंदन करता हूँ जिस अवस्था में स्थित होने से मैं लोक संताप से निर्मुक्त हो, हो जाऊँ उसी अवस्था का मैं अवलंबन करना चाहता हूँ वह चाहे जीवन अवस्था में प्राप्त हो चाहे मरने के पश्चात जब कभी हो उसके लिए मैं व्यग्र नहीं हूँ राज्य से मुझे क्या करना है भोग से मेरा कौन प्रयोजन सिद्ध होगा धन से मेरा क्या मतलब है किसी प्रकार की चेष्टा से भी मेरी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है अहंकार वश इनकी उत्पत्ति होती है मेरा वह अहंकार ही नष्ट हो गया है इंद्रियों का विषयों की आसक्ति से मुक्त होना बड़ा कठिन है अतएव इंद्रियां ठहरी ठहरी कभी न सुलझने वाली दृढ़ ग्रंथियाँ उन ग्रंथियों द्वारा जन्म की पंक्ति रूपी चमड़े की रस्सी में बांधे गए जीवों में से जो लोग उससे छुटकारा पाने के लिए यत्न करते हैं वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं। जैसे हाथी अपने विशाल पैर के प्रहार से कमल को कुचल डालता है वैसे ही कामदेव ने रमणियों द्वारा कोमल मन को मथ डाला है नष्ट कर दिया है मुनीश्वर यदि इस बाल्यावस्था में निर्मल बुद्धि से चित्त की चिकित्सा नहीं की गई तो फिर चित्त की चिकित्सा का अवसर कब आएगा क्योंकि जब तक भली भांति जड़ न जड़ न जमी हो तभी तक छोटा सा वृक्ष उखाड़ा जा सकता है जब वह बद्धमूल हो जाता है तब तो उसे उखाड़ना बड़ा कठिन हो जाता है ऐसी लोकोक्ति है कुटिल विषय ही विष है प्रसिद्ध विष विष नहीं है क्योंकि विष एक ही देह का अर्थात जिस देह से उसका संबंध होता है उसी का विनाश करता है मगर विषय तो अन्य जन्मों में भी देह को मृत्यु की मृत्यु के मुंह में डालते हैं सुख दुख मित्र बंधु बांधव जीवन और मरण ये सब यद्यपि बंधन के कारण हैं तथापि ये ज्ञानी के चित्त के बंधन नहीं होते इसका कारण यही है कि ज्ञानी इनके वश में नहीं होते हे ब्रह्म हे तत्वज्ञ शिरोमणि इसलिए जैसे मैं ज्ञानी होकर शोक भय और खेद से शीघ्र मुक्त हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र दीजिए अज्ञता भीषण अरण्य के सदृश है जैसे अरण्य में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे रहते हैं चारों ओर कांटे बिखरे रहते हैं जगह जगह ऊंची नीची भूमि रहती है वैसे ही अज्ञता भी विषय वासना रूपी जालों से परिवेष्ट है दुख रूपी कंटकों से आकिर्ण है और संपत्ति विपत्ति से या स्वर्ग नरग परंपरा से पूर्ण है इसीलिए उससे मैं शीघ्र मुक्त होना चाहता हूँ मुनिवर यदि कोई मुझे आरे से चीरे तो मैं आर् के दातों की रगड़ सहन सहने के लिए समर्थ हूं लेकिन सांसारिक व्यवहार से उत्पन्न एवं आशा और विषयों से हुए संघर्षों को में सहने के लिए समर्थ नहीं यह सोचकर उससे निवारण में और यह इष्ट है यह समझकर उससे संपादन में प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार रूप अविद्यारूप अंजन से उत्पन्न भ्रांति स्वभावतः चंचल चित्त को इस प्रकार कपा डालती है जैसे वायु दीपक की लूर को कपाती हैं जीव समूह रूपी मोती तृष्णारूपी अत्यंत सूक्ष्म धागे में पिरोए गए हैं साक्षी रूप चैतन्य के संबंध से एवं तैजस होने के कारण अत्यंत दैदिव्यमान मन ही उस माला में प्रधानमणि है वैराग्य आदि से संपन्न मैं जैसे रोषपूर्ण सिंह जाल को तोड़ डालता है वैसे ही काल रूपी कीट के, के, के आभूषण इस संसार रूपी हार को आपके उपदेश से उत्पन्न ज्ञान से क्रोध हिंसा आदि उग्र उपायों के बिना तोड़ता हूं तत्वज्ञ शिरोमणी हृदय कमल उसमें शीत और आवरण का हेतु होने के कारण कुहरे के तुल्य और उसमें आत्म तत्व के अन्वेषण के लिए प्रवृत्त हुए मन, मन के अंधकार की नाई विवेक रूपी नेत्र को बंद कर देने वाले अज्ञान को सुखकर उपदेश रूपी सूर्य से नष्ट कर दीजिए महात्मन जैसे चंद्रमा से रात्रि का अंधकार नष्ट होता है वैसे ही उत्तम पुरुषों की संगति से संगति से प्राप्त उपदेश से जिनका विनाश नहीं होता ऐसी दुष्ट मानसिक चिंताएँ इस जगतीतल में हैं है ही नहीं अर्थात जैसे चंद्रमा रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है वैसे ही महात्मा पुरुषों की संगति से प्राप्त उपदेश भी संपूर्ण क्लेशों को नष्ट कर देता है आयु वायु से टकराए हुए मेघों के समूह से टपक रहे जल के समान भंगूर है। भोग बादलों में चमक रही बिजली के समान चंचल है और यौवन में होने वाले चित्त विनोद जल के वेग के समान चपल है ऐसा शीघ्र विचार कर अर्थात आयु भोग यौवन आदि में तृष्णा चंचलता आदि दोषों से दुख नाश आदि अनर्थ जानकर उनका त्याग कर मैंने इस बाल्यावस्था में भी संपूर्ण दोषों से रहित शांति के लिए अपने हृदय के विषय में अटल अधिकार की मुहर दे रखी है समाप्त वैराग्य प्रकरण तीसवासर्ग अपने चित्त का उद्वेग दर्शा रहे श्री रामचंद्र जी द्वारा उसके निराश एवं शांति के लिए उपदेश की प्रार्थना से से सैकड़ों अनर्थों परिपूर्ण संसार रूपी अंधे कुवे छिद्र में संपूर्ण प्राणियों को मग्न घूम सा रहा है और मुझे भय भी हो रहा है अतएव मेरे अंग प्रत्यंग पुराने वृक्ष के पत्तों की नाई काप रहे हैं जैसे निर्जन अरण्य में रहने वाली दुर्बल भर्तृ मुग्धानारी पद पद में भयभीत और शंकित रहती है, वैसे ही उत्कृष्ट धैर्य रूपी माँ की गोद न मिलने के कारण व्याकुल हुई मेरी बाल बुद्धि भी इस संसार में पद पद में भयभीत और रहती हो।, हो रही है, जैसे विषम स्थान में लटक रहे तुच्छ तृणों के लोभ से वंचित होकर गड्ढे में गिर पड़ते हैं वैसे ही असार विषयों से वंचित ये अंतकरण वृत्तियां विक्षेप रूप दुखों की प्राप्ति के लिए दुख रूप गड्ढे में गिरती हैं अविवेकी पुरुषों की नेत्र आदि इंद्रिया चीरपरिचित होने के कारण संसार की ओर ही पूर्ण रूप से आकृष्ट है परमार्थ वस्तु के प्रति उनका तनिक भी आकर्षण नहीं है अत वे बेचारी नेत्र आदि इंद्रियां आत्मा के उद्धार में समर्थ नहीं है और अंधकूप में गिरे हुए जीवों की नाई दुखी है जैसे पति के अधीन कांता न हो तो उपराम को प्राप्त होती है और न स्वेच्छा से कहीं मन चाहे प्रदेश को ही जाती है किंतु पति के घर में ही रहती है वैसे ही जीवरूपी पति की कांता चिंता भी न तो उपराम को प्राप्त होती है और न मन चाहे विषयों को ही प्राप्त होती है किंतु स्वपति जीव के प्रिय स्थान हृदय में ही निवास करती है जैसे मार्ग मास के अंत में लताएँ तुषार गिरने के कारण जीर्ण पत्तों को गिरा देती है कुछ हरे पत्तों को धारण भी करती है वैसे ही विवेक से विषयों को तुच्छ समझकर उनका त्याग कर रही और रस के और रस के शेष रहने के कारण कुछ विषयों को धारण कर रही मेरी धृति संकट को प्राप्त हो गई है। मेरी उक्त चित्त की अस्थिरता सांसारिक और पारमार्थिक संपूर्ण सुखों को गमाकर स्थित है क्योंकि संसार स्थिति आत्मा के विवेक मात्र से अर्थबोध होने के कारण मुझे आधा छोड़कर आधा पकड़े हुए हैं अर्थात न तो मैं पूर्ण ज्ञानी ही हूँ और न पूरा अज्ञानी ही इसीलिए अंतराल में स्थित मुझे न सुख ही प्राप्त है और न पारमार्थिक जैसे कटे हुए वृक्ष के ठूंठ द्वारा अंधकार में सत्य अंधकार में सत्य कोटि और असत्य कोटि यह है। या फिर से दोहराते हैं इसे जैसे कटे हुए वृक्ष के ठूंट द्वारा यानी स्थानु द्वारा अंधकार में सत्यकोटि और असत्य कोटि रूप यह ठूट हैं या चोर हैं इस प्रकार स्थिरत्व और अस्थिरत्व प्रकार के संशय से लोगों की बुद्धि वंचित होती है वैसे ही आत्मतत्व के निश्चय से रहित आत्मतत्व निश्चय में संदेह युक्त मेरी बुद्धि भी यह तत्व है या यह तत्व है इस प्रकार के संदेह से वंचित हो रही है जैसे देवता विविध भोग सामग्रियों से परिपूर्ण भुवनों में विहार करने वाले एवं शीघ्रगामी अपने विमान का परित्याग नहीं करते वैसे ही स्वभावतः चंचल नाना भोग सामग्रियों से परिपूर्ण भुवनों में परिभ्रमण से अधिक चपलता को प्राप्त मेरा मन, मन मेरा मन भी चंचलता को नहीं छोड़ता है मैं उसे जबरदस्ती रोकना चाहता हूं पर तत्वज्ञान न होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ इसलिए हे मुनिनायक परमार्थ सत्य जन्म मरण आदि दुखों से शून्य देहादि उपाधि से विरहित भ्रम से रहित वह विश्रांति स्थान कौन है जिसे प्राप्त कर शोक नहीं होता हमारे ही समान दुष्ट और अद हमारे ही समान दृष्ट और रूप फलदायक संपूर्ण कर्मों के अनुष्ठाता एवं लौकिक व्यवहार में तत्पर जनक आदि महापुरुष कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए हे पर इस संसार में वह कौन सा उपाय है जिससे कि संसार रूपी पंक अर्थात पुण्यपाप रूपी पंक का या शोक मोह रूपी पंक का अनेक बार शरीर से संपर्क होने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता महामहिमाशाली वितराग एवं जीवन मुक्त आप लोग किस दृष्टि का अवलंबन कर इस संसार में विचरते हैं प्राणियों को भयभीत करने के लिए लुभा रहे नश्वर विषय लुभा रहे नश्वर विषय सर्पो के सदृश है भला वे कल्याणकारी कैसे हो सकते हैं मोहरूपी हाथी द्वारा विलोड़ित काम आदि रूपी कीचड़ और सेवाल से व्याप्त प्रज्ञा रूपी तालाब किस प्रकार अत्यंत निर्मलता को प्राप्त होता है जैसे कमल के पत्ते से जल या संपर्क जल का संपर्क नहीं होता वैसे ही संसार प्रवाह में व्यवहार करने पर भी पुरुष बंधन को प्राप्त न हो इसका क्या उपाय है इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को तत्व दृष्टि से आत्मा के समान और बाह्य दृष्टि से तृण के समान देख रहे एवं कामादि वृत्तियों का स्पर्श न कर रहे पुरुष कैसे श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं जिसने अध्यान रूपी महासागर पार कर लिया है ऐसे किस महापुरुष के चरित्र का स्मरण पूर्वक आचरण कर मनुष्य दुखी नहीं होता अविनाशी होने के कारण प्राप्त करने के योग्य मोक्ष क्या है और कर्म उपासना आदि का उचित फल क्या है भला बतलाइए तो सही इस विषम इस विषम संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए प्रभो मुझे तत्व का उपदेश दीजिए जिससे मैं अव्यवस्थित ब्रह्मा की कृति जगत की पूर्वापर वस्तु जानू अर्थात जगत के आदि और अंत में अवशिष्ट रहने वाली रहने वाला परमार्थिक तत्व जानू ब्रह्म जैसे मेरे हृदय रूपी आकाश के चंद्र रूप साभार अंतकरण का मल अज्ञान हट जाएस प्रयत्न वैसा प्रयत्न आप निशंक होकर कीजिए इस संसार में कौन वस्तु उपादेय यानी प्राप्त करने योग्य है कौन वस्तु अनुपादेय है और कौन वस्तु न उपादेय है और न अनुपादेय है यह चंचल चित्त कैसे पर्वत के समान स्थिरता यानी शांति को प्राप्त हो सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाली यह निंदित संसार रूपी महामारी किस पवित्रतम मंत्र से अनायास शांति को प्राप्त हो जैसे पूर्ण चंद्रमा अत्यंत आनंद देने देने वाली शीतलता को प्राप्त कराता है वैसे ही मैं भी आनंद रूपी वृक्ष की मंजरी रूप देश परिच्छेद और काल परिच्छेद से शून्य शीतलता को अपने हृदय में कैसे प्राप्त करूं? भगवान आप तत्वज्ञ और सज्जन शिरोमणी है इसलिए अपने में पूर्णता को प्राप्त कर पूर्ण हुआ मैं जैसे इस लोक में फिर शोक को प्राप्त न होवू वैसा आप मुझे उपदेश दीजिए महात्मन जैसे वन में कुत्ते स्वल्प बल स्वल से युक्त जीवों की यानी क्षुद्र प्राणियों की देह को अति पीड़ित करते हैं वैसे ही विविध संशय सर्वोत्कृष्ट आनंदमय ब्रह्मपद में आत्यंतिक स्थिरता स्तीरत से रहित पुरुष को सदा अति पीड़ित करते हैं तीसवा सर्ग समाप्त